मन चलता रहता है मन मौन नहीं करता है अगर चुप रहने से मन मौन हो जाए तो सब आदमी सिद्ध बन जाएगा। मन विचार करता रहेगा भागता रहेगा इसलिए उसके भागने की जो लिंक है ओम का जब करने से टूट जाती ओमकार ना पवित्र मंत्र है सब मंत्रों का राजा कि बल भी क्रिएट होता है और मन के संकल्प विकल्पों के लिंक भी कटती है और फिर आदत पड़ जाती है ना तो प्रयाण काले मरते समय भी अगर ओम का जब ध्वनि निकले स्मरण निकले कैसा भी आदमी हो सदगति हो जाए तो ऐसा भी आदमी सत हो जाएगा इधर कुछ भी नहीं है इधर तो कुछ भी नहीं है एक दो बंगला एक दो राज्य क्या स्वर्ग का राज्य मिल जाए वो भी कुछ नहीं ऐसा आत्मपद मिल जाता है ये राजे महाराजे तो दास हो जावे लेकिन देवता लोग भी दास हो जाए ऐसे ऊंचे लोगों को मरने के बाद तो उसकी बहुत ऊंचाई होती है लेकिन जीते जी भी साधना परिपक् होते तो उसकी बड़ी पहुंच होती है कितना भी लुटा रहे हैं एक आदमी हजारों को दे तभी खुटे ने। हैं देख क्यों भगवान का खजाना एक आदमी हजारों को बांटे अभी भी दस पांच मिनिस्टर अगर अपन अपने परदेश की संपत्ति वापरे तो आदिवासी एरिया में टनाटन तन हो जाए लाओ लाओ लाओ, लाओ, लाओ मेलिन प्रमरे मेलिन प्रमरे प्राम है क्या अजमे तो हैंग हैं है। बच्चे आना जी बलिहारी अला त्याग से भी काम नहीं चलता त्याग के साथ अभ्यास होना चाहिए त्याग के साथ ज्ञान भी होना चाहिए अकेला ज्ञान है त्याग नहीं है तो प्रोबिया है प्रोबिया है अकेला त्याग नहीं अकेला ज्ञान नहीं अभ्यास और वैराग दोनों चाहिए आत्मा का अभ्यास और संसार से वैराग दो साथ में हुए जैसे दो पांख होती है तो पंखी उठता हवाई को भी दो साइडों में मशीनों से टूटता है स्कूटर का दो व्हील है तो भागता है ऐसे ही त्याग और वैराग्य दोनों साथ में हो गए तो आदमी सिद्ध बन जाता है जीवन का परम है। चार रहते हुए चैन से रहना जीवन का निरादर है सब तो प्रकार की चाह का अंत कर देना ही जीवन का सच्चा आदर है त्याग कर देना ही आत्मा का आदर है नहीं तो आप आदमी आत्मा का अनादर करते चाह रखना ये अनादर है ये परमात्मा का अनादर है तुमको क्या जरूरत है वो सब जानता है ना मां के गर्भ से बाहर आए तो क्या जरूरत है वो जानता है फिर तुम क्या इच्छा करते क्यों चाह करते निश्चिंत पद में आराम फिर तो उसके संकल्प में बड़ी शक्ति होती, उसकी निगाह में बड़ा पावर होता हो गई रेरी सतगुरु रह, मत तेरी रह मत गई देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई गम मेरे सब मिट गए और मिट गए रंजो इलम <coughs> जब से देखी है तेरी नूरानी नजर है सनम बात? आँख तेरी ने पिलाई है मुझे ऐसी शराब बेखुदी में मस्त हूँ अब उठ गए सारे हिजाब मस्त करती जा रही शक्ल नूरा नी तेरी कुछ पतासा पता दे रही आँख मस्ता नहीं तेरी अब तो जीऊंगा में दुनिया में तेरा ही नाम ले के सद, के सद, को थाम ले बड़े बड़े राजे महाराजे को थामने वाले संत लोग होते थे बात यह ज्ञान अगाध है अगाध शक्ति विद्युत की शक्ति क्या मिनिस्टर की शक्ति क्या प्राइम मिनिस्टर की शक्ति क्या है वो तो, तो बेचारा दूसरों के आश्रय है कि भाई ये करें तब होवे ऑफिसर ये वो दौड़ा दौड़ करे तब होवे यानी तो संकल्प करे तो लोग अपने आप दौड़ा दौड़ करे अपने आप झुमा करे खाली नजर डाल देवे बस इधर इधर नजर नहीं ब्रह्मलोक तक प्राइम मिनिस्टर का तो हवाई जहाज थोड़े ब्रह्मलोक तक जाता यहाँ तो बैठे बैठे ब्रह्मलोक तक अपने संकल्प के बल से ऐसा होता है इच्छाएं निकलते ही संकल्प बल प्रकट हो जाता है ऐसा पावर होता है उस समय ऐसा पावर चाहे तो दृष्टि काल के महलों को उलट पलट कर देते ऐसा कभी कभी उसको अपनी मस्ती में पावर है उस समय संकल्प करके छोड़ दे सौ साल के बाद भी ऐसी घटना घटे आदमी ऐसा ही करता रहे संकल्प कर दिया तो वो ऐसा ही करे चार जन्म तक ऐसा तो ब्रह्म तो ब्रह्म है बाबा उसकी इसका वर्णन नहीं होता है सुनने के अधिकारी नहीं है वो लोग तो ऐसा वो होता है एम हुआ एम जैसे नागालैंड में एमए के कोर्स की जाके बात करो अनपढ़ देहात में एमए के कोर्स की बात करो तो क्या बोलेंगे इतना बल है आत्मा आत्मा में बल कोई माफ नहीं होता बासा वो आत्मा परमात्मा सबके पास है अपने तुच्छ विचारों, इच्छाओं से आदमी कमजोर हो गए इच्छा कमजोर कर दिया बरो आ जाना तो ठीक है लेकिन निभाना मर्दों का काम है हैं? आ जाना तो ठीक है लेकिन निभाना एक आया था अकबर अकबरी पथ पथ पथ बरे अभी नहीं कहीं नहीं आगे बेचारा एक दो महीना रहा फिर बोले ऐसा मैं जाऊं कमाऊं कमाऊ खुद तो छोड़ गया है ना बोला था तो बोले नहीं चाहिए संसार फिर ऐसे दूसरा भी था एक बॉडी थाक वाला दस महीने का थाक था उसको तो अभी बैठा है सब बापू मे घर छोड़वाम नहीं कहता ए बोले मारा मज़े कमिना बाप मैं आज्ञा के थोड़ा दारा में थाक साधना तो थाक थाक दस महीना था मटा चु हजीध आयो ना और बाूब जाते और आम थे, थे ना उनके पास शीर्ष आते थे समाज में वो संत की बड़ी बदनामी थी क्योंकि वो संप्रेक्षण शक्ति देते थे तो लोगों को तो मस्ती आ जाए तो कुटुंबी तो विरोध करें रूढ़िवादी थे ना इस, ये जमाना नहीं था ओपन माइंड तो रूढ़िवादी थे तो लोग तो हल्ला कर दिया इनकला जिंदाबाद आपने पचास वर्ष पहला जाहिर करते तो आपने लोगो डंडा लगाई बगाड़ी दे पचास साल पहले अगर ऐसा खुलेआम करते ना कृष्ण का कितना विरोध हुआ एक बार तो नारद को दुख हुआ नारद का के प्रभु आपको हम इतना मानते हैं आप मेरी मेरी जरा प्रार्थना स्वीकार करो आप इतने प्रेम हैं इतने आप उदार हैं इतने बरसते हैं कि लोग बांवरे हो जाते हैं और फिर वो गोपियां तुम्हारे पीछे दौड़ती है तो आप स्त्रियों को जरा कम माने दो आपकी बदनाम खूब हो हमारे से सहा नहीं जाता सुना नहीं जाता इतनी बदनामी हो गई कृष्ण की बदनामी हो गई थी ना नहीं था, था है कि नहीं है तो क्या पता तो कृष्ण की बदनामी हो गई बड़ा विरोध हुआ वंशी बाजार लोग करते ये सब क्या है? मंत्री ना कहे थे भूतला ना के बदम अपन जो भर अपने वहां जो प्रसाद मिलता वही तो कृष्ण ने बांटा था पांच हजार वर्ष पहले जो पागल और पगलिया थे वो इधर बनाए जाते हैं आजकल समझे अपन जैसा व्यवहार करते घूम फिर के अपने लिए ऐसा ही होता है शक्कर खिला चक्कर मिले टक्कर खिला टक्कर मिले नेकी का बदला नेक है बदों को बदी देख ले तो दूसरे को भलाई करने से अपनी भलाई हो जाती है ये कर्म भूमि है ना पृथ्वी लोग कर्म भूमि है यहाँ जैसे कर्म करता है ऐसा ही देर साबेर फल आता है महाराजे भी जाके संतों के चरणों में बैठे राजपति जैल सिंह बोला के बाल लगा रहे थे जो वो तो पटकी पकड़ी थी ना मतलब उसके मित्र ने कहा कि तुम तो राष्ट्रपति है तो ते तो राष्ट्रपति छो रीते बगीचा मो लोग शू कहसे अरे बोले तो रब दी कृपा है संता दी कृपा है रबी कृपा मैं तो वही जल्लू हूँ जल्लू ज्ञानी जल सिंह है मैं तो वही जल्लू तो रब दी कृपा है राष्ट्रपति हो गए सू की पहचान थे जी हमको कौन पहचान ईश्वर तो की भक्ति पुण्य उनकी माँ बड़ी भगत थी हो गई किसी संत की दुआ ऐसे बिरला वाले को भी हो गए काली कमली वाले बाबा की दुआ तो बिरला बिरला हो गए ईश्वर की दुनिया कुछ निराली है इंद्रा के ऊपर हो गई आनंदमय माँ की कृपा देख लो अभी नाम कमा गई ऐसा होता है ईश्वर ईश्वर की दुनिया कुछ निराली है आदमी जितना बाहर की चीजों को मूल्य देता है उतना अगर आत्मा को परमात्मा का आदर करे तो, तो वो तो परमात्मा हो जाए हरिका जब हरिको भजे तो हरिका हो मवाली टाइप नहीं के वो पीते और मंजिला ठोकते क्या कर के सारी रात भजन किया भजन क्या किया लोगों की परीक्षा खराब कर दी बच्चों की ऐसा नहीं भजन जैसा शास्त्रों में लिखा है समझदारी पूर्वक इच्छाओं को निवृत्त करके हाँ जी पढ़ू जिनका एक होता है वाणी का मौन वाणी का मौन रखने से भी उम्र लंबी होती है शक्तियों का संचय का दूसरा होता है इंद्रियों का मौन इससे भी मनोबल बढ़ता है तीसरा होता है मन का मौन और मन का मौन हो गया वो आदमी तो वो महासमर्थ हो जाएगा चौथा होता है साक्षात्कार करने के बाद का मौन बोलते चालते भी उसका आत्मा सदा एक रस होता है वो मौन होता है तो न बोलें कम बोले धीरे बोले मन इधर उधर जाए तो भगवान का नाम ले लें ओमकार का तो संकल्पों की परंपरा कम होती तो उससे शक्ति का संचय होता है शक्ति कैसे आती है कि शांति जितना मन में शांति होती उतना शक्ति बढ़ती फिर शक्ति का उपयोग न करे तो शांति का साम्राज्य आ जाता है उसका भी उपयोग न करे तो ओ, वो शांति परम शांति में परिणित हो जाती है वही ब्राह्मी अवस्था आ जाती है फिर तो ब्रह्मा जी का वैभव भी छोटा दिखता है विष्णु जी का वैभव भी छोटा दिखता है ब्रह्मा विष्णु महेश तो उससे फिर दोस्ती करते मित्रता करते वो आदमी ऐसा हो जाता है शुरुआत भले थोड़ी हो वटवृष का बीच शुरुआत तो थोड़ी करता है लेकिन बाद में देखो तो कार्य आकर उसके चरणों नीचे आराम बात लगता तो जरा सा है वटवृक्ष का भी शादी में विवाह में इसमें उसमें समय शक्ति लोग बर्बाद कर देते हैं। और एक अज्ञानी दूसरे को अज्ञान के रास्ते में पक्का करता है एक कुटुंबी उसी साचे में फिट करेगा जिसमें दूसरे फिर सारी जिंदगी बैलगाड़ी खींचता वर घोड़ो वर मशीन घोड़ो रहे पा गाड़ू तांट तो दे छोकरा थे या बेहारी ना बेहार जिंदगी पूरी कर मौन में एकांत में जो बल है उसके आगे धर्मदास के चार पुत्र थे दो तो संसारी बने और दो बने योगी एक का नाम था नारायण दूसरे का नाम नर नारायण दो तो नर नारायण ने समाधि किया ऐसी समाधि किया ध्यान किया निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए तो इंद्र का आशा हिलने लगा इंद्र ने अफसरों को भेजा के जाके महाराज की जरा सेवा टहल करो ताकि महाराज फिर नीचे के, के केंद्रों में आ जाए ऊपर के केंद्र में रहेंगे और किसी को बोल देगा जहां इंद्रो भव तो अपना गादी चट्ट हो जाएगी क्योंकि समर्थों के पास अप्सराएं आई नाची कूदी नखरे की लेकिन महाराज का तो भगवान का सुख मिला तो वो क्या है फिर तो दूसरा जत्था आया तीसरा आया चौथा आया कुछ नहीं हुआ ऐसे करते करते 16000 अप्सराएं अफसरा भेजी इंद्र ने कुछ नहीं हुआ इंद्र खुद आया कामदेव को भेजा रत्ती और कामदेव मौसम चेंज हो गया फूल खेलने लगे हवाएं आने लगी बसंत आ गया खुशबू बशबू से उत्तेजना होती उसीलिए शादियों में सेंट परफ्यूम यूज करते हैं आदमी की छुपी हुई शक्ति है ना वो विकृत होती है सेक्सुअल एनर्जी तो परफ्यूम हकीकत में तंदुरुस्ती के लिए या मन के कल्याण के लिए नहीं है ये सत्यानाश के लिए है उत्तेजना है छुपी हुई जो शक्ति है ना उसमें डिस्टर्ब करते हैं ये परफ्यूम आदि जो अत्तर आदि है तो ये अत्तर साधक के लिए संत के लिए है। लोगों लोगों को वास्ता होती इसलिए भगवान को लगा के फिर खुद लगा के भगवान की परसादी ही है मन का खेल है आप लाए थे पर हमने नहीं नहीं लिया उसलिए नहीं लिया कि अपना काम है आप तो सेठ आदमी है आपको तो पिया का टूटा नहीं है तो पिया तो थोड़ा है पर शक्ति जीवन तो हमारा है तो हमने नहीं लिया अब हम नहीं लेते अब तक हो उसने बसंत ऋतु की सुगंधी है वो अद्धा स्थिर तेल फूलेल का वातावरण बना दिया योगी की आंख खोली देखा के ए, सब अपरा अपसराए नाचे गाए कुछ नहीं असर हुआ बैठे रहे फिर इंद्र ने कहा कि प्रभु जी हम सबको वापस ले जाता हूं दो चार रख देता हूं आश्रम में जरा साफ सफाई रखेंगे सेवा करेंगे आश्रम की शोभा बढ़ेगी बोले इन रांड कुर्तियों से मेरे आश्रम की शोभा बढ़ेगी इन कुर्तियों से मेरे आश्रम की शोभा बढ़ेगी तो क्या समझता मेरे को आंख बंद कर इंद्र घबरा गया आंख बंद की तो योगी ने अपने योग बल से उर्वंशी बना दिया उर्वंशी अवसर महाराज जैसे तारों के बीच चांद चमकता है ऐसे उन अप्सराओं के बीच उर्वंशी एक ऐसी प्रतिभा वो सब अफसरा चपरासी जैसी लगने लगी इंद्र तो देखा है बोले चाहिए तो ले जा तेरे स्वर्ग की शोभा बड़ा इंद्र ले गए इंद्र तो ले उर्वशी को रवाना हो गए तुम्हारा वो अप्सराएं जो थी ना बाकी के अप्सराएं उन्होंने कहा कि महाराज इसने तो आपको इतना विघ्न डाला हमको भेजा आपकी तपस्या भंग करने आपने उनको तो खुश कर दिया उर्वंशी देख और हमको हम तो आपसे आकर तो स्त्री है ना गले पड़ी स्त्री बाबा जिस समय सीधी है सीधी है जब करवट लेती है ना तो भल भले का दम निकाल दे स्त्री में तीन छुपे हुए हैं गुण जब कोई गुण आ जाए तो बस बकरी डब्बे में डाल दे तो नरनारायण की बकरी डब्बे में डालने के लिए उन्होंने कुछ किया तो बोले आप हमको तो कुछ दो वरदान तो बोले अच्छा मांग लो क्या चाहिए बोले हम आपके साथ क्रीड़ा करें आपके साथ आलिंगन करें आपके साथ रहे कहे बोले तेरे कहे अभी नहीं वरदान दिया है लेकिन अभी नहीं अभी मेरा कुछ समाहित समाधिक समाधि करने दे पृथ्वी पर पापी बढ़ गए मैं फिर वाइन को वैंकुठ पति बनूंगा विष्णु बनूंगा बढ़ूंगा और फिर पृथ्वी आएगी बाहर उतारने के लिए प्रार्थना करेगी तब मैं जाऊंगा शाम और बलराम अभी नर और नाराण हम दो गए फिर हम शाम बनेंगे और ये बलराम बनेंगे फिर तब तुम आ जाना तो सोलह सो तो वो थी और आठ जो थी उस पद की पटराणिया 16108 हजार कृष्ण लीला में होगा तो मौन में एकांत में एकाग्रता में इतनी शक्ति ऐसे ही नाथों में एक जालंधर नाथ जालंधर जोगी जालंधर नाथ और एक भारा लेके सिर पे रखते हैं। गाँव में गाय गाय को देने को संकल्प कर देते तो भारा दो फुट ऊपर रहता तो गोपीचंद और और लोग चकित हो जाते तो बड़े बड़े राजा उनके आशीर्वाद पाते तो भारा दो, दो फुट ऊपर चल त्रिशंकु ने प्रार्थना किया विश्वामित्र को महाराज शूद्रों को स्वर्ग में नहीं जाने देते बोले तेरे को जाना है क्या अच्छा मैं बेच देता हूं योग बल से भेज दें देवताओं ने देखा ये तो शूद्र है इसको स्वर्ग में शरीर आया है धक्का दे दे। दू याद किया तो विश्वामित्र ने कहा अच्छा वहीं ठहर, उसके संकल्प बल से वो वहीं ठहरा वहीं तो ठहरा वही लेकिन ऊपर आकाश में लटकता रहा क्या करूं क्या चाहिए बोले हम तो राजा थे पृथ्वी पे हम, नीचे गुरुगन मन बोले अच्छा वही राज्य बना देता हूँ योग बल से वही राज्य बना देता जैसे आप रात्रि को स्वप्ने बल से सपने का दुनिया बना देते हैं ना तो रात के एक दो घंटा आध घंटा सपने की दुनिया टिकती है ना तुम्हारी ऐसी ये दुनिया उनकी उनका बल ज्यादा है तो उनके ज्यादा टिकती है ऐसा सब बल सबके आदमी के पास भरा हुआ है लेकिन दिन भर आंखों से देखते दिन भर मुंह से बोलते दिन भर कानों से सुनते तो वो शक्ति जो है ना बल यूटिलाईज हो जाता है दुरुपयोग बहुत तो होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर आठ घंटे काम करता है तो इतना प्रभाव और पता वाला तो इससे भी ज्यादा मेहनत करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं तो ठीक जगह पर बल का उपयोग करने से आदमी ज्यादा लाभ पाता है अपने समय का अपने शक्तियों का ठीक जगह उपयोग करने से ठीक फल आता है नौकरी करते जो पगार से रुपए मिलते उसमें से जो सुख मिलता है उससे सेवा में ज्यादा सुख एहसास होता है पुण्य होता है कुटुंब का खानदान का मंगल होता है तो हमारी समय शक्तियां तो है समय भी है लेकिन हम खर्च कहा करते हैं? बहिर्मुख होके खर्च करते हैं कि अंतर्मुख होने में खर्च करते हैं, आत्मा के तरफ आने में खर्च करते हैं कि अनात्मा के तरफ जाने में खर्च करते हैं समय बड़ा कीमती है मनुष्य जन्म इसी समय का सदउपयोग करके आदमियों ने भगवान को प्रकट कर दिया अपने रत और इसी समय और शक्तियों का दुरुपयोग करके आदमी ने नरक का रास्ता बना लिया डर दर, दर के डोकर खाते हैं, दो पैसा कोई नहीं देता कोई चाय नहीं पिलाता है क्योंकि शक्तियों का समय का हराज कर दिया जिन्होंने समय शक्ति को बचाकर थोड़ा अंतर की यात्रा की वो पूजे जाते हैं चाहे कितनी महंगवा हो उनके वहां तो वही राम राज्य चाहे कोई आओ चाहे कोई खाओ चाहे कोई कह उनको मोहंगी भी नहीं डरती हाँ? मोहवारी ना लड़े कोई दाड़े ना लड़ो कशु ना लड़े तो मोहरी सु नड़े मोहरी अपनी समय और शक्तियों को ईश्वर में लगा देता आदमी तो बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व। अपने समय शक्तियों को ईश्वर में कोई ईश्वर को एक जगह पे या कोई फोटो में वहां थोड़े लगाना है अपने आत्म विचार वो तो शास्त्र और महापुरुष जो रास्ता दिखाते हैं उस ढंग से अगर अपने समय और शक्तियों का उपयोग करें, गप में नहीं लगावे आलस में निद्रा में न लगावे आदमी महान बन जाता है ओम ओम ओम अब सचमुच में जाओ बस गई कि नहीं गई बस हुँ? जाओ ओम ओम